अमृत वाली सिद्धि प्राप्ति के कुछ लक्षण 942 यथार्थ आत्मज्ञानी तो वही है जो जीवित रहते हुए भी मृत के समान है अर्थात जो मृतदेह की भांति कामना वासना से रहित हो गया है 943 सौ तिरालीस श्री रामकृष्ण ने एक बार केशव केशवसेन से कहा था यदि तुम और थोड़े उन्नत होकर उच्च तत्वों का प्रचार करने लगो तो तुम्हारा दल बल कुछ नहीं टिक पाएगा ज्ञान की अवस्था में दल बल स्वप्नवत मिथ्या प्रतीत होते हैं नौ सौ ज्ञान लाभ होने पर ईश्वर दूर के नहीं प्रतीत होते तब फिर वे नहीं रह जाते ये बन जाते हैं हृदय में ही उनके दर्शन होते हैं वे सबके भीतर हैं जो उन्हें खोजता है वही पाता है 945 जिस प्रकार जल में डुबोया हुआ कुंभ भीतर बाहर जल से पूर्ण रहता है उसी प्रकार ईश्वर में मग्न हुआ व्यक्ति भीतर बाहर सर्वत्र सर्वव्यापी ईश्वर को ही देखता है 946 ईश्वर लाभ हो जाने के बाद सर्वत्र सभी वस्तु में वे ही विराजमान दिखाई देते हैं परन्तु मनुष्यों में उनका अधिक प्रकाश है फिर मनुष्यों में जो सत्गुणी भक्त हैं जिनमें कामिनी कांचन के भोग की बिल्कुल इच्छा नहीं उनके भीतर और भी अधिक प्रकाश है नौ सौ सैतालीस ईश्वर दर्शन के बाद भक्त को उनकी लीला देखने की अभिलाषा होती है रावण वर्ष के बाद जब रामचंद्र जी राक्षसपुरी में प्रवेश करने लगे तो बूढ़ी निक्शा रामल की माता दौड़ती हुई भागने लगी तब लक्ष्मण बोले राम कैसे अचरज की बात है देखो यह निक्शा कितनी बूढ़ी है इसने कितना अधिक पुत्र शोक भोगा है फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है रामचंद्र जी ने निक्शा को अभय प्रदान करते हुए पास बुलवा कर उसके भागने का कारण पूछा तब निक्शा बोली राम मैं इतने दिन जीवित हूं इसीलिए तुम्हारी इतनी लीलाएं देख पा रही हूं मुझे और भी जीने की इच्छा है ताकि मैं तुम्हारी और भी लीलाएं देख सकू 948. क्या मुक्त पुरुष के भीतर माया रहती है शुद्ध सोने से गहने नहीं गढ़े जा सकते जिसमें थोड़ी सी खोट मिलानी पड़ती है इसी प्रकार पूर्ण रूप से माया रहित होने पर देह नहीं दिखती देह के रहते थोड़ी माया रहती है नौ जिस प्रकार बकरे का गला काटने के बाद भी वह थोड़ी देर तक छटपटाता रहता है उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष जिस अहमभाव को लेकर संसार में विचरण करता है वह निर्जीव होता है वह उसे काम कांचन में आबद्ध नहीं कर सकता 950 देह का जन्म हुआ है इसलिए मृत्यु भी होगी किंतु आत्मा की मृत्यु नहीं है सुपारी पक जाने पर छिलके से अलग हो जाती है परंतु कच्चे सुपारी को छिलके से अलग करना बड़ी टेढ़ी खीर है ईश्वर के दर्शन होने पर देहात्म बुद्धि चली जाती है तब देह और आत्मा अलग अलग है यह अनुभव हो जाता है नौ यहूदियों ने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा उनकी देह में कीले ठोकी पर जब भी उन्होंने उनके कल्याण तब पर तब भी उन्होंने उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की यह कैसे संभव है गीले नारियल में कील ठोकने से वह भीतर गरी तक जाप चुभती है परंतु नारियल के सूख जाने पर गरी खोपड़े से अलग हो जाती है तब बाहर कील ठोकने पर वह गरी को नहीं लगती ईसा मसीह सूखे खोपड़े की तरह थे वे देह से अलग थे इसलिए देह के कष्ट से उन्हें पीला नहीं पहुंच सकी देह में कीले ठोकने पर भी उन्होंने आनंदित चित्त से वैरियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की थी